नारायण नारायण आज का का विषय है पैसा नीति धर्म से कमाएं चिंता का कोई कारण ना होते हुए भी चिंता चिंता करने की की कुछ लोगों आदत ही होती है है व्यवहार में चिंता एक बड़ा विकल्प है। पैसा होने के कारण यदि चिंता होने लगे तो उस पैसे से हाथ धो लेना क्या उचित नहीं होगा पैसा फेंक मत दो लेकिन पैसे से प्रेम भी मत करो जी जान से पैसा कमा कर, वही यदि दुख का कारण होने लगे तो क्या फायदा पैसा कोई जीवन का सर्वस्व नहीं है या सर्वश्रेष्ठ ध्येय भी नहीं है व्यवहार में जीवन के लिए पैसा तो ज़रूरी है अतः उसे नीति का पालन कर अपने पेट भर के लिए जितना आवश्यक है उतना कमाएँ व्यवहार की दृष्टि से पैसा मिलना चाहिए या कमाना चाहिए तब तो ठीक है लेकिन वह यदि नहीं मिलता है तो अपना जीवन व्यर्थ हुआ ऐसा किसी को नहीं समझना चाहिए पैसा यदि मिलता है तो भगवान की इच्छा से मिला है और यदि अनिवार्य कारण से खर्च हो गया अर्थात चला गया तो भगवान की इच्छा से चला गया ऐसा मानकर अपना समाधान बिगड़ने ना दें पैसा चला गया तो कोई इज्जत नहीं जाती अपनी प्रतिष्ठता या अपनी इज्जत अपने आचरण पर निर्भर होती है ऐसी कहावत है कि पैसा पर्याप्त होकर बचेगा इतना कमाइए लेकिन संसार में हम क्या अनुभव करते हैं जीवन में पैसा हमें गाड़ता है और पैसे का भूत हम पर सवार होता है यह कोई पैसा पर्याप्त होकर बचना नहीं है इसके विपरीत हम उसे गाड़कर उस पर सवार हो जाएं और उसके सीने पर नाचें मनुष्य हमेशा कहता है कि मुझे अपने बाल बच्चों के लिए कुछ पैसों की व्यवस्था करके रखनी चाहिए मैं क्या आज हूँ कल नहीं किंतु हम जैसे निश्चित रूप से नहीं होंगे वैसे अपने बाल बच्चों का भी क्या भरोसा है यह बात मनुष्य के ध्यान में ही नहीं आती योग वशिष्ट में उदाहरण है कि पैसों के कारण रामचंद्र उदास हो गए वैसे वही तत्व हम पर चरितार्थ होता है दोनों में इतना अंतर ही है कि राम की उदासी पैसा था इसलिए थी हमारी उदासी पैसा न होने के कारण है पैसा न होने के कारण हम उदास क्यों होते हैं क्योंकि पैसा हमें गृहस्थी के सुख का साधन है ऐसा लगता है और साथ साथ ऐसा भी लगता है कि हमें भगवान प्राप्त हों अब हम अपने पैसे के दो विभाग करें अपनी गृहस्थी के लिए जितना पैसा कमाना चाहिए उतना नीति से कमाएं और जीवन निर्वाह करें अधिक पैसे का लोभ ना करें यह हुआ हमारा पैसा अर्थात जो बचा है वह हुआ दूसरे का उसका लोप ना करें रईस आदमी पैसे के लिए अर्थात लक्ष्मी के लिए अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है लेकिन वह उसका जड़ से अर्थात पूर्ण नाश करती है इसलिए नारायण का स्मरण करते हुए लक्ष्मी प्राप्त की गई तो वह अपना नाश करती ही नहीं बल्कि अपने आनंद के लिए कारण बनती है नारायण नारायण